नेक्स्ट टारगेट इस हाथ काटे जाने वाले केस की दूसरी विक्टिम थी मनीषा चौहान वो तो आराम से अपने घर में सो रही थी आखिर उसका हाथ आशिमा ने कैसे काटा होगा जब विक्रांत को अपने इस सवाल का जवाब मिला तब तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई आशिमा ने पिछले साल 23 अप्रैल को कीर्ति चौधरी का हाथ वहां म्यूजिक कंसर्ट वाली जगह पर काटा था इसके बाद वो सीधे ही मनीषा के घर पहुंच गई मनीषा इस बार उसने फाइबर वाली सीढ़ी का इस्तेमाल किया था आशम के क्राइम करने की सबसे खास बात यह थी कि वो बहुत आराम से इसे करती है महीनों पहले से घटना को अंजाम देने की तैयारी करती है और फिर एक एक चीज इंतजाम कर लेती है तब क्राइम करने निकलती है तेईस अप्रैल की रात को ही वो मनीषा के अपार्टमेंट के पास पहुंच गई थी और वो रात में ही मनीषा के अपार्टमेंट के बगल वाले अपार्टमेंट की छत पर पहुंच गई थी मनीषा जिस सोसाइटी में रहती थी वहां सभी अपार्टमेंट एक जैसे ही थे और एक अपार्टमेंट से दूसरे अपार्टमेंट के बीच की दूरी भी ज्यादा नहीं थी मुश्किल से एक अपार्टमेंट से दूसरे अपार्टमेंट के बिल्डिंग के बीच की दूरी पांच सात मीटर रही होगी आशमा तेईस अप्रैल को आधी रात के बाद ही बगल वाली बिल्डिंग के छत पर अपना डेरा डाल चुकी थी वहां वो अपने साथ फाइबर की सीढ़ी और एक दो दिन के खाने का सामान सब कुछ लेकर गई थी उसने एक महीने पहले ही मनीषा के घर पर माइक्रो डिवाइस सेट कर दिया था और वो पिछले एक महीने से ही उसको फॉलो कर रही थी उसे अच्छे से पता था कि 26 अप्रैल की रात को वो अपने घर पर अकेली रहेगी और फिर उसने उसे अपना शिकार बनाने के लिए वही दिन चुना था दो दिन पहले ही उसकी बिल्डिंग में इसलिए पहुंच गई थी क्योंकि वो बड़ी सावधानी से बिना किसी के नजर में आए ये सब करना चाहती थी 26 अप्रैल की रात तक आशमा चुपचाप मनीषा की बिल्डिंग के बगल वाले घर की बिल्डिंग में छुपकर बैठी हुई थी फिर 26 की रात को उसने फाइबर वाली सीढ़ी मनीषा की बिल्डिंग पर लगाई और सीढ़ी को ब्रिज की तरफ यूज करके उसकी बिल्डिंग की छत पर पहुंच गई वहां किसी भी बिल्डिंग का छत नीचे के कॉरिडोर से कनेक्ट नहीं था इस वजह से आशमा वहां रस्सी भी लेकर गई हुई थी मनीषा की बिल्डिंग से वो रस्सी के सहारे नीचे उतर उसके फ्लैट पर पहुंची मनीषा बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर पर रहती थी वहां पहुंचने के बाद उसने जैसे कीर्ति के साथ किया था ठीक वैसे ही मनीषा को भी अपना शिकार बनाया मनीषा के घर की डुप्लीकेट चाबी उसने बहुत पहले से ही बनवा रखी थी उस डुप्लीकेट चाबी की मदद से अंदर घुसकर उसने फिर से जानवरों वाले इंजेक्शन की मदद से उसे बेहोश किया और फिर उसका हाथ काटकर बड़ी चलाकी से वहां से बाहर निकल आई इसके बाद उसने पुलिस को बहकाने के लिए कमरे के लॉक को भी तोड़ डाला था ताकि सबको ये लगे कि कोई चोरी या डकैती के इरादे से घर में दरवाजे का लॉक तोड़कर घुसा था सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये थी कि वहां से निकलने के बाद भी आशिमा तुरंत भागी नहीं बल्कि वो मनीषा का कटा हुआ हाथ लेकर फिर से उसी बगल वाली बिल्डिंग की छत पर आ गई वहां वो छह दिनों तक रुकी रही उस बिल्डिंग में रहने के लिए वो खुद के लिए एक डस्टबिन भी लेकर गई हुई थी ताकि खुद का वेस्ट वगैरह निकाल सके और फिर जब पांच छह दिनों तक पुलिस उस केस की के इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां आ जा रही थी तब वो वही छुपी हुई थी पुलिस ने मनीषा की बिल्डिंग के छत पर भी जाकर खोजबीन की थी लेकिन वो बगल वाली बिल्डिंग की छत पर नहीं गई फिर जब पुलिस की जांच थोड़ी ठंडी पड़ी और इन्वेस्टिगेशन कम हुआ तब जाकर वो वहां से निकलकर बाहर आई ऐसा उसने वहां के सीसीटीवी कैमरों से बचने के लिए किया था क्योंकि उसे ये बात अच्छे से पता थी कि पुलिस घटना वाले दिन के एक दो दिन पहले से लेकर घटना के एक दो दिन बाद तक के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाल डालेगी सीसीटीवी कैमरों की नजर में वो कहीं से भी ना आए इस वजह से उसने इस तरह से घटना को अंजाम दिया कुल मिलाकर उसने महीने भर से भी ज्यादा समय तक इस क्राइम के लिए तैयारी की थी और फिर बिल्कुल सटीक तरीके से इसे अंजाम दिया था किसी पेशेवर मुजरिम से भी बेहतर तरीके से उसने ये सब किया था आशमा के सारे डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए विक्रांत को एक बात का तो एहसास हो गया था कि आशमा इन सभी से बहुत नफरत करती थी लेकिन फिर भी उसकी उंगली तो किसी एक ने काटी थी तो फिर वो सबके साथ ऐसा क्यों कर रही है सबसे अपना बदला क्यों ले रही है और इसका बदला कब पूरा होगा विक्रांत अब आशमा के आगे की प्लानिंग जानना चाहता था इसलिए उसने ये जानने की कोशिश नहीं की कि उसने मीना बंसल का हाथ कैसे काटा वो बस ये जानना चाहता था कि आखिर आश्मा का अब अगला टारगेट कौन है कौन हो सकता है अभी तक विक्रांत और सुनीधि ने जो अनुमान लगाया था उस हिसाब से आश्मा का नेक्स्ट टारगेट निकिता रावत हो सकती थी लेकिन फिर भी विक्रांत एक बार कन्फर्म करना चाहता था आशमा के डॉक्यूमेंट्स में एक औरत की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लगी हुई थी फिर से उस औरत की उम्र तकरीबन अं 30-35 साल की लग रही थी आश्मा का अगला टारगेट विक्रांत और सुनिधि के अनुमान से काफी अलग था उस औरत की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो के नीचे मार्कर से नाम लिखा हुआ था रश्मि सैनी अब ये कौन है इस केस से इसका क्या लेना देना है वहीं अगले पेपर में ऑस्ट्रेलिया का मैप बना हुआ था मैप देखकर विक्रांत को याद आया अच्छा ये रश्मि सैनी यह तो ऑस्ट्रेलिया रहती है आखिर इसे कैसे मारेगी दरअसल रश्मि उस पियानो कंपटीशन में थर्ड पोजीशन पर रही थी उस कंपटीशन में फाइनलिस्ट की लिस्ट में तीसरे स्थान पर रहने की वजह से रश्मि को मुंबई में ही एक म्यूजिक स्कूल के डायरेक्टर का पद मिल गया था वहां काम करते हुए ही उसने अपनी एक म्यूजिक कंपनी भी स्टार्ट कर दी थी ये उसका स्टार्टअप था धीरे धीरे उसकी म्यूजिक कंपनी बहुत बड़ी हो गई और फिर बाद में वो इंडिया छोड़कर ऑस्ट्रेलिया में जाकर रहने लगी कई सालों से रश्मि ऑस्ट्रेलिया में ही रह रही है लेकिन एक बात ये समझ नहीं आ रही थी कि आखिर आशिमा उसे अपना टारगेट कैसे सेट कर सकती है? वो तो इतनी दूर रहती है यही सोचते हुए फिर विक्रांत की नजर एक और कागज पर पड़ी उस पर एक पत्थर की फोटो लगी हुई थी और कुछ लिखा भी हुआ था लिखा हुआ शब्द उसे विक्रांत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था रश्मि के अलावा वहां पर और किसी कंटेस्टेंट या किसी भी दूसरे इंसान का कोई रिकॉर्ड नहीं था विक्रांत सोच में पड़ गया क्या आशिमा को शो के अन्य कंटेस्टेंट जैसे कि निकिता रावत और दूसरे जो कि टॉप पोजीशन पर थे उनसे कहीं कोई परेशानी नहीं है उनसे कोई बदला नहीं लेगी आखिर सिर्फ रश्मि ही क्यों और रश्मि तो ऑस्ट्रेलिया में है अभी कहीं वो अगले साल टारगेट करने का प्लान तो नहीं बना रही है ये सब सोचते सोचते अचानक से विक्रांत पीछे की तरफ पलटा और फिर उस कागज को देखने लगा जिस पर पत्थर छपा हुआ था पत्थर के बीच में एक बड़ा सा होल था अचानक विक्रांत का दिमाग घूम उठा शायद इतनी देर से आश्मा के सभी कागज और इन्फॉर्मेशन देखने के बाद विक्रांत को उसकी कोडिंग समझ आने लगी थी ओह शिट यह नहीं हो सकता बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी शिट शिट क्या वाकई में ही आशमा का दूसरा टारगेट रश्मि सैनी था यह सब जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को